महाभारत शांति पर्व चतुश्याय जिन कर्मों के करने और न करने से कर्ता प्रायश्चित का भागी होता और नहीं होता उनका विवेचन युधिष्ठिर्वाच कृत्व कर्माण प्रायश्चित ये नरह तमच्यते ते ब्रोहि पिताह युधिष्टि ने कहा पितामह किन किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित का अधिकारी होता है और उनके कौन सा प्रायश्चित करके वह पाप से मुक्त होता है इस विषय में या मुझे बताने की कृपा करें या सुवाच अकुरु कर्म प्रति प्रतिसिद्धान चाचरण प्रायश्चित ये वरोंन वर्तयन व्यास जी बोले राजन जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है वह उस विपरीत आचरण के कारण प्रायश्चित का भागी होता है ब्रह्मचारी तथा जो ब्रह्मचारी सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय तक सोता रहे तथा जिसके नख और दात काले हो क्योंकि स्वर्णहारी तू कनखो सुरूप श्याम दंतक कर्म विपाक इस स्मृति के अनुसार वे पूर्व जन्म में क्रमश स्वर्ण की चोरी करने वाले और शराबी होते हैं उन सब को प्रायश्चित करना चाहिए परिव्य परिवेता ब्रह्मक दिधि सोपति अग्रे दिधी सूर्य अवकिरणी भव्यती बधकथ अतीर्थे ब्राह्मणस्यागीर्थेज प्रतिदक ग्राम घाती चौंतेयर्रयी यशानेत तथा ब्रह्म विक्रयी स्त्री शूद्र वधुको योपूर्वस्तु गर्ता यहा पशु सामंबी गृहदाक आनृतपवर्ती चतिरोधा गुरु सता एने परमा सर्वाणी धुता कुंति नंदन इसके सिवा परिविता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई परिवृत्ति अर्थात परिवेत्ता का बड़ा भाई ब्रह्महत्यारा और जो दूसरों की निंदा करने वाला है वह वा तथा तो छोटी बहन के विवाह के बाद उसकी बड़ी बहन से विवाह करने वाला जेठी बहन के अविवाहित रहते हुए ही उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वह ब्रह्मचारी द्विज की हत्या करने वाला अपात्र को दान देने वाला सुपात्र ब्राह्मण को दान न देने वाला ग्राम का नाश करने वाला मांस बेचने वाला तथा जो आग लगाने वाला है जो वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला एवं स्त्री और शुद्ध का वध करने वाला है इनमें पीछे वालों से पहले वाले अधिक पापी है तथा पशु वध करने वाला दूसरों के घर में आग लगाने वाला झूठ बोलकर पेट पालने वाला गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ये सभी पापी माने गए हैं उन्हें प्राय करना चाहिए। इसके सिवा जो लोग और वेद से विरुद्ध न करने योग्य कर्म है उन्हें भी बताता हूँ तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो और समझो स्वधर्म परित्याग परधर्मस्य धर्म से तथा अयाजयाजनम चा भक्ष्य भक्षणम शरणागत्याृत्यभरण तथा रिक्राग्योली आधादी कर्मा शक्ति मौत अयक्ष निधे भारत दक्षिण नम दानं ब्राह्मण स्वाभिमन प्राहु धर्म धर्म भारत अपने को को त्याग देना और दूसरे के धर्म का के का आचरण करना यज्ञ यज्ञ कराना तथा अभक्ष्य भक्षण करना शरणागत का त्याग करना और भरण करने योग्य व्यक्तियों का भरण पोषण न करना एवं रसों को बेचना पशु पक्षियों को मारना और शक्ति रहते हुए भी अब धान आदि कर्मों को न करना नृत्य देने योग्य प्रोग्राम प्रो आदि को न देना ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना और उनका सर्वस्व छीन लेना धर्म तत्व के जानने वालों ने ये सभी कर्म न करने योग्य बताए है पिता पुत्रो यशतल राजन जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है गुरु के पर सोता है ऋतु में भी अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं करता है वह मनुष्य अधार्मिक होता है उक्ता कर्माण यानि कुरस्थ प्रायतीय न इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से जो ये कर्म बताए गए हैं उनमें से कुछ को करने से और कुछ को न करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है एता कर्माण क्रेमाणि मानवा यशु येषु निमितेश न लिप्यंते अब जिन जिन कारणों के होने पर इन कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होते उनका वर्णन सुनो प्रगति असात मयांत अभिवेदात गमृे दिघास दिघांसी न तेना ब्रम्मा भवि यदि युद्ध स्थल में वेद वेदांतों का पारगामी विद्वान ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आवे तो स्वयं भी उसको मार डालने की चेष्टा करे इससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है कौंत मंत्रो वेदे तो पठ्यते वेद प्रमाण विहित धर्मम चे कु नंदन इस विषय में वेद का एक मंत्र भी पढ़ा जाता है मैं तुमसे उसी धर्म की बात कहता हूँ जो वैदिक प्रमाण से वीत है अपेतम ब्राह्मणमृत्ताइनम तेन ब्रह्मास मन्यु तुम्हते जो ब्राह्मणोचित आचार से भ्रष्ट होकर आतताई बन गया हो हाथ में हथियार लेकर मारने आ रहा हो ऐसे ब्राह्मण को मारने से का पाप नहीं लगता, उसके क्रोध उसके सामना करता है। तथा आदेश आदेशितो धर्म पर ही पुनः संस्कार अनुजान में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरा पान कर ले तो बाद में धर्मात्मा पुरुषों के आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए नसुद्यती। नंदन यही बात अन्य सब अभक्ष भक्षणों के विषय में भी कही गई है प्रायश्चित कर लेने से सब शुद्ध हो जाता है गुरु तल गुरु अर्थम न दूषियंति उद्दालक श्वेत शिष्यतः गुरु की आज्ञा से उन्ही के प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरु की सैया पर शयन करना मनुष्य को दूषित नहीं करता है उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को शिष्य द्वारा उत्पन्न कराया था स्थेय गुरुवर्थम आपसू न निषि काम न चेद्य बहुस का चेजते ब्राह्मण स्वयं अपराशिता नाश पापे दिप्यते चोरी सर्वथा निषिद्ध है किंतु आपत्तिकाल में कभी गुरु के लिए चोरी करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता है यदि मन में कामना रखकर बारंबार उस चोरी कर्म में वह प्रवृत्त न होता हो तो आपत्ति के समय ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरे का धन लेने वाला मनुष्य पाप का भागी नहीं होता है जो स्वयं उस चोरी का अन्न नहीं खाता वह भी चोरी दोष से लिप्त नहीं होता है करने अपने या दूसरे के प्राण बचाने के लिए गुरु के लिए एकांत में अपने स्त्री के पास विनोद करते समय अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता है नावर्तते व्रतम स्वप्न शुक्र मोक्षे कथन चल आज प्राय चित यदि किसी कारण से सपने में वीर स्खलित हो जाए तो इससे ब्रह्मचारी के लिए दोबारा व्रत लेने उपनयन संस्कार कराने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए प्रज्वलित अग्नि में घी का हवन करना प्रायश्चित बताया गया है पार्वतम तो पते पतिते नास्ते प्रव्रजित त्यथा भिक्षते पारधार्यम चर्म से अनदूषकम यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या सं्यास ले ले तो उसके अविवाहित रहते हुए भी छोटे भाई का विवाह कर लेना दोष की बात नहीं है संतान प्राप्ति के लिए स्त्री द्वारा प्रार्थना करने पर यदि कभी परिस्त्री संगम किया जाए तो वह धर्म का लोप करने वाला नहीं होता है अनु पशु नाम भी संस्कारो विधिन मनुष्य को चाहिए कि वह व्यर्थ ही पशुओं का वध न तो करे और न करावे विधि पूर्वक किया हुआ पशुओं का संस्कार उन पर अनुग्रह है अनर्हे ब्राह्मण दत्तम अज्ञात सत्काराण तथा तीर्थे वा प्रतिपादनम यदि अनजान में किसी अयोग्य ब्राह्मण को दान दे दिया जाए अथवा योग्य ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान न दिया जा सके तो वह दोष कारक नहीं होता स्त्री तथा भरता यदि प्रदूष्यिणी स्त्री का तिरस्कार किया जाए तो वह दोष की बात नहीं है इस तिरस्कार से स्त्री की तो शुद्धि होती ही है और पति भी दोष का भागी भागीदहि होता तत्व ज्ञातवा तो सोमश्य विक्रय सोषवान् असमर्थ्य भृतर्ग अचारवान वरदा हो, हो गवामर्थे क्रे मारो न सोमरस के तत्व को जानकर यदि उसका विक्रय किया जाए तो बेचने वाला दोष का भागी नहीं होता जो सेवक काम करने में असमर्थ हो जाए उसे छोड़ देने से भी दोष नहीं लगता गावों की सुविधा के लिए यदि जंगल में आग लगाई जाए तो उससे पाप नहीं होता है उक्ताने विस्तरे ये सब तो मैंने वे कर्म बताए हैं जिन्हें करने वाला दोष का भागी नहीं होता है अब मैं विस्तार पूर्वक प्रायश्चितों का वर्णन करूँगा ये श्री महाभारती शांति परमणि राजधर्मा शासन चतुस्ोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित्त के प्रकरण में चौंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ